भूला नहीं देना जी भुला नहीं देना जमाना खराब है दगा नहीं देना जी दगा नहीं देना भूला नहीं देना जी भुला नहीं देना जमाना खराब है दगा नहीं देना जी दगा नहीं प्यार मस्ती छाई हुई है नींद से मुझको आई हुई है प्यार की मस्ती छाई हुई है नींद से मुझको नमस्कार नमस्कार हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार और साहब चलिए आज की बात सबसे पहले आपको एक एक कहानी सुनाकर करते हैं कहानी हाँ साहब कहानी ये है कि जैसे मैंने शायद आपसे बताया होगा कि मैं पिछले कुछ दिनों से अपनी बेटी के घर आया हुआ हूँ यहाँ पर टैंपा फ्लोरिडा यूएसए में हालांकि सच बात यह है कि इस वक्त में यहाँ पर आना आ, सब लोग मुझसे ये कह रहे थे कि साहब इस समय में आप क्यों यात्रा कर रहे हैं ये तो बात ठीक नहीं है क्योंकि अभी तो बड़ा लड़ाई झगड़े का माहौल है पता नहीं स्थिति क्या बनेगी तो कुछ दिनों बाद जाइएगा मगर साहब हम तो क्या कहते हैं उसको खतरों के खिलाड़ी है ना आ, तो साहब खतरों से खेलने के लिए आ गए आ, अब साहब खतरों के खिलाड़ी पे एक बात और याद आई जब हम लोग नैनीताल गए थे बनारस से वो में, जब कर्फ्यू लग गया था और हाँ हाँ वो भी, तो भी, भी छे एक... दिसंबर की बात थी क्या? आ, नहीं? थी हाँ, थी वाले के बाद हाँ। हाँ। तो वो वो भी वो फिर कभी अभी तो ये बता दे कि यहाँ आना वो महत्वपूर्ण बात नहीं थी हाँ। अब जो कहानी है वो ये है कि यहाँ पर इन लोग के घर के बगल में एक परिवार और रहता है जो की कोलम्बियन और साहब वहां पर मतलब माता पिता उसके बाद उनका लड़का और उनके लड़के का एक छोटा सा बच्चा छह आठ महीने का होगा शायद यानी दादी, दादी बाबा पिता माता और बच्चा हाँ। वो लोग रहते हैं यहां पर हम लोग एक नियम है कि शाम को टहलने निकलते हैं और साहब है। वो जो शाम को टहलने निकलते हैं ना तो जब हमारा निकलने का समय होता है तो उस वक्त वो जो साहब यानी जो बाबा है वो अपने, अपने, अपने घास पर उसको छोड़ देते हैं खेलने के लिए हाँ सामने थोड़ी घास भी है तो वो उस घास पर उस बच्चे को छोड़ देते है अब साहब होता क्या है जब हम लोग घर से निकलते हैं तो उस पर एक नजर पड़ती है एक दो तो दिन तो हम लोगों ने उसको देखा नहीं हम लोगों ने हेलो हाय की, हां हाथ लोग बच्चे हाँ। से ज्यादा पास नहीं गए अभी दो तीन दिन पहले उसके पास जब हम लोग गए तो क्या देखा कि वो बच्चा जो था वो हम लोग की तरफ बढ़ रहा था तो साहब हमारी पत्नी के अंदर जो मातृत्व का भाव था उसके हिसाब से वो उस बच्चे की तरफ चली गई यानी अपने घर से हटकर उसके घर की तरफ चली गई जब साहब वहां पर गई तो वो बच्चा लपक के घुटनों के बल चलता हुआ ए, ए, इनकी तरफ बढ़ा जब वहां बढ़ा साहब तो उसकी दादी जो थी वो भी उसके साथ साथ आई कि बच्चा कहीं लुढ़क न जाए और साहब हुआ ये कि जब वो बच्चा आया तो बहुत हंसते मुस्कुराते और हमारी पत्नी को चूंकि गाने का शौक है तो इन्होंने क्या किया हम हमारे मुंह से बेसाख्ता वो गाना निकल गया हम गाने लगे मुन्ना बड़ा प्यारा मुन्ना बड़ा प्यारा मम्मी का दुलारा कोई कहे चांद कोई को तारा दो बार उसको रिपीट कर दिया बच्चा बड़ा खुश उसके बाद वो बच्चा जो था वो जब हमारी पत्नी अपनी गर्दन हिला रही थी वो भी अपनी गर्दन हिला रहा था और जब हाथ हिलाया तो उसने हाथ भी यानी वो कॉपी करने की कोशिश कर रहा था तो ये तो तो देखिए ये आपको पता ही है है है ना कि कॉपी करना जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ़ खैर अब इसके बाद की जो बात है वो सबसे मजेदार है हाँ। हमारी पत्नी मुड़ करके वापस आने लगी तो दादी जो थी यानी जो कोलंबियन हैं और जो स्पैनिश के अलावा सिर्फ दो चार शब्द अंग्रेजी के जानती हैं यानी कि वो थैंक यू या गुड इवनिंग हाँ, गुड मॉर्निंग हाँ, बस शायद इतना ही जानती हाँ, हैं उसने उस महिला ने वो गाना दोहराना शुरू कर दिया हाँ वो गाती हुई गई मुन्ना बड़ा प्यारा मम्मी आई वो तो आ रहे रुक गए ये क्या हुआ ये एकदम मेरे लिए बहुत ही बड़ा शौक था और खुशी भी थी कि अरे किसी ने गाने को अप्रीशिएट किया लैंग्वेज को ना जानते हुए और इससे ये सिद्ध हुआ कि संगीत के लिए कोई बंधन कोई सीमा नहीं भाषा की सीमा नहीं कोई भेदभाव नहीं कुछ नहीं अच्छा लगा गाओ सुनो अप्रीशियेट करो बस अब ये तो इनकी बात हुई हमको इसमें एक बात समझ में आई कि आखिरकार क्या चीज होती है जो कि किसी भी व्यक्ति को एक नई बात सीखने पर यानि कि याद रखने पर मजबूर कर देती है। भाई ये तो तो बड़ा टॉपिक हो गया आपका। देखिए तो मैं नहीं जानता हूँ मगर मैं एक बात जरूर सोचने पर मजबूर हो गया थे? कि हम लोग अपनी जिंदगी में कुछ चीजें हैं जिनको हमेशा याद रखना चाहते है यानी की याद हो जाती है हम चाहे या ना चाहे हाँ. और वहीं पर कुछ चीजें होती है जो हम भूल जाते हैं हाँ। अब सवाल ये उठता है कि वो क्या चीज है जो कि किसी भी बात को हमें याद रखने पर मजबूर करती है सब हमने जब इन बातों को सोचा ना तो हमें तो एक ही बात समझ में आई कि सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी बात आपको भावना के स्तर पर जब छू जाती है हाँ। तो वो आपको याद रहे, हाँ, रहे है। बिल्कुल बिल्कुल और जैसे आपको बता सकता हूँ अच्छी बात भी और बुरी बात भी हमारे एक मतलब एक बॉस थे उनके साथ में एक घटना हुई थी जो मुझे यू ही याद रह गई इसका कोई कारण नहीं है मैं हम अपने बॉस को अपनी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा कर ला रहा था कहा ला रहा था, था। नहीं ये बात छोड़िए उसको अच्छा। बॉस को पहचानने की कोशिश नहीं करूँगा मगर सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि बॉस को मोटरसाइकिल पर बैठा कर ऑफिस से अपने घर की ओर ला रहा था अपने नहीं मतलब उनके घर छोड़ते हुए उनका घर मेरे घर के रास्ते में था रास्ते में ऐसे था कि मेन रोड से उनके घर जाने के लिए थोड़ा सा डाइवर्जन लेना पड़ता था नॉर्मली वो ये कहते थे कि मुझको यहीं पर छोड़ दो सड़क पर मैं चला जाऊँगा मतलब जहाँ भी उनको छोड़ता वहाँ से पाँच मिनट का रास्ता था मगर मैं क्या करता था कि मोटरसाइकिल पर वो पाँच मिनट जो था जो उनको पैदल जाने में लगता उसमें शायद एक मिनट लगता मैं कहता साहब एक मिनट का डाइवर्जन है मैं आपको छोड़ देता हूँ खैर अब सब एक दिन हम लोग ऑफिस से निकले और निकल करके आ रहे थे और मैं वो डाइवर्जन मिस कर गया <laughs> और मैं सीधा चलता चला जा रहा था तो उन्होंने एक मिनट के बाद मुझे कंधे पर टैप किया और मुझसे कहा कि भाई ये क्या कर रहे कहां ले जा रहे मुझे उतारना था भूल गया। मैंने उनसे कहा साहब सॉरी मैं कुछ सोच रहा था तो वो मैं भूल गया उन्होंने मुझसे कहा जो कहा वो मुझे आज तक याद है और मैं अक्सर मतलब मेरी पत्नी तो अक्सर उस बात को जिक्र करती है उन्होंने कहा भैया तुमसे सोचने का काम किसने कहा है तुम सोचना मत मत सोचा तुम मत करो सोचने का काम तुम दूसरों पर छोड़ दो तुम्हें काम में मैं आज भी सोचता हूँ तो मुझको ये लगता है कि जो उन्होंने मेरे को आइडेंटिफाई किया था ना वो बिल्कुल सही किया था क्योंकि मैं अपने आप को एक डुअर पाता हूं हाँ। थिंकर नहीं पाता हूं तो उन्होंने कहा कि भैया सोचने का काम तुम दूसरों पर छोड़ दो और तुम करने का काम करो और साहब ये जो मंत्र है ना उस दिन क्या हुआ उस वापस मोड़ के उनको छोड़ा है वो सब तो अपनी जगह पर है मगर ये एक बात थी जो मेरे मन में बैठ गई जम गई तो यानी कि भावनात्मक स्तर पर यदि कोई चीज छू जाएगी तो वो आप कभी नहीं भूलेंगे उसके अलावा उन बॉस के साथ में क्या हुआ बहुत कम बातें याद है अच्छा फिर एक और बात भी होती है जो कि अब जैसे याद करने की ही बात है ना अब जैसे बच्चों को पहाड़ा याद कराते हैं तो उसमें क्या है कि भैया जितनी बार किसी चीज को रिपीट करोगे उतना याद होगा जैसे हमारे को यह बताया गया था हम लोग पहले जमाने में बैंक में बैलेंसिंग किया करते थे तो बैलेंसिंग में टोटल करना होता था हाँ। तो टोटल करने की कोई मशीन तो थी नहीं साहब। वो अब अपने मन से ही टोटल होता था मतलब आप, क्या, आप खुद ही जोड़ते थे यानी पांच और सात बारह बारह और सात उन्नीस उन्नीस और ऐसे करके जोड़ते थे तो साहब अब क्या हुआ कि हमको एक साहब जब हम टोटल कर रहे थे तो हम अपने हाथ पे उंगली पे जोड़ते थे उन्होंने कहा भैया ये तुम क्या कर रहे हो हम बोला साहब ऐसे करके जोड़ रहे हैं तो बोले नहीं ऐसे मत जोड़ो अपने मन में जोड़ो हमने कहा साहब उससे क्या होगा बोले तुम जिंदगी में इतनी बार 19 उन्नीस 26 करोगे कि जब तुम 19 और सात बोलोगे तो तुम्हें 26 अपने आप दिखाई पड़ेगा यानी कि रेपिटेशन से भी याद आ सकता हाँ। है सही अच्छा बात सही कही थी बिल्कुल ठीक कहा था उसके जैसे आज भी साहब अगर आप चौसठ और 36 बोलिएगा तो सीधे 100 आएगा अपने आप और और खास तौर से हमारे जैसे जो लोग बैंक में काम कर चुके हैं और जिन्होंने वो कागज कलम वाले बैंक में काम किया है उनको तो पक्का यही आएगा अब साहब एक और भी बात होती है वो ये होती है कि वो जो जो भी चीज आप या, आपको याद रह जाती है या भूल जाते हैं या जो भी है उसका आपके लक्ष्य आपकी जिंदगी से क्या है? है है जैसे अब सच बात यह है कि मेरी पत्नी जो है, वो अक्सर कभी-कभी टहलते समय हम अपनी जेब में गाने बजाते चलते हैं वो अब आजकल तो वॉकमैन नहीं है ना तो वो फोन पर हमारे पास गाने रहते हैं हम सब वो गाना लगा लगा लेते हैं और फोन को जेब में डाल लेते और साहब वो गाना जो है वो बैकग्राउंड में चलता है हमारी बेटी जो है वो इसको कहती है एक ही गाना आप सुनते सुनते आपको सच बताए कि जो हमारी प्ले लिस्ट है ना वो इतनी बार रिपीट हो चुकी है कि वो याद हो गया है कि अब कौन से गाने के बाद कौन सा गाना आएगा, हाँ, हाँ, कौन सा आएगा? <laughs> तो साहब वो अब हमारी पत्नी अक्सर कहती है यार ये रोशन का गाना है इसको किसने लिखा है अब हमारी जिंदगी में ये बात इतनी इरेलीवेंट है कि कितने सौ बार वो गाना सुन चुका हूँ मगर अब अगर आप मुझसे पूछिए कि भाई साहब ये साहिर लुधियानवी ने लिखा है या मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है तो मैं नहीं बता पाऊंगा अच्छा उसी तरह से अब अगर आप पूछिए भाई साहब कि ये आज यानी जो आधुनिक गाने हैं मैं वो नहीं सुन पाता हूं सॉरी तो अब उसमें कोई आदमी पूछता है कि साहब ये गाना कौन है? विशाल ददलानी हाँ। विशाल ददलानी म्यूजिक डायरेक्टर हाँ। है हाँ। ना गाते भी, भी हैं हाँ। तो किसी ने पूछा साहब ये गाना उनका है क्या मैं बोला यार मुझे गाना ही नहीं मालूम तो उनका और इनका का मतलब क्या है तो अगर आपसे रेलिवेंट नहीं है बात तो वो भी भूल जाएंगे जैसे आपको ये मालूम था क्या कि श्री अख्तर जी, श्री जावेद अख्तर जी के पिताजी साहब ये बिल्कुल मुझे पता नहीं था, मगर वो प्रोग्राम सुनते सुनते मुझे हाँ? पता चल गया कि अख्तर के बेटे हैं जावेद अख्तर और उनके बेटे है फराहान अख्तर हाँ तो अब मैं ये तो नहीं जानता हूँ क्योंकि शायद हो सकता सकता है है है मैं वो वो नहीं नहीं नहीं कह सकता हूं। तो तो खैर अब अब इनका कोई relevance नहीं है, मगर वो याद नहीं है को मगर याद मुझको इसलिए अगर आप मुझसे पूछिए कि भाई साहब तो आपको ये कैसे मालूम है कि मोहम्मद रफी अपने बचपन में एक फकीर के पीछे भागते चले जाते थे क्योंकि उनको उस का गाना बेहद पसंद आता था। तो फकीर अच्छा गाते हाँ, गाते होंगे होंगे भाई। साहब। हाँ। मगर अब आप पूछेंगे मुझसे कि भाई साहब आपको ये बात कैसे माल, कैसे याद है मतलब आप क्यों इस बात को जिक्र कर रहे हैं भाई इसलिए मुझे और चीजें नहीं याद हैं। मगर चूंकि ये एक घटना है इस नाते से मुझको याद है है नहीं ये घटना जो आपको अच्छी लगी हाँ, नहीं? बराबर। सुनके मुझे अच्छी लगी जैसे की महेंद्र कपूर जी के बारे में आपने पढ़ा था या बताया था की वो स्कूल में जब गाना चलता था मतलब फिल्म दिखाई जाती थी गाना चलता था वहां पर अटक जाता था जाकर हाँ, हाँ, तो ये वो भी गाना है। गा के वो पूरा करते थे। उसके बाद उनके गाने की प्रतिभा जो थी खुल के सामने आई इसका एक और भी कारण हो सकता है एक तो मुझे कभी कभी ये भी लगता है की कोई चीज जो बिल्कुल नहीं हो वो भी याद रह जाती जैसे आपको बताऊं कि मुझको आज भी याद है कि जब मैंने पहली बार मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहली बार देखें, जैसे कलकत्ता में गया था तो वहाँ पर एक साइंस साइंस म्यूजियम म्यूजियम है हाँ। उस म्यूजियम में कुछ ऐसी चीजें पहली बार देखी हाँ। जो कि आज तक मेरे दिमाग में यानी कि जैसे कहते हैं ना जहन में उतर गई और वो मिटती नहीं किसी भी तरीके से अच्छा एक और बात बताऊ आपको सब कुछ बातें होती है ना जिनको आप याद करते करते जैसे कहते हैं ना सो जाते यानी कि जिसको बोलते हैं ना स्लीप ओवर इट हाँ क्या हाँ बोलते हैं ना स्लीप ओवर इट ऐसा अंग्रेजी में कहा जाता है स्लीप ओवर तो सोचने के लिए कहते हैं मतलब जो तो भी है वो कभी कभी वो बातें भी याद रह जाती है अंग्रेजी नहीं आती मगर शायद। उसका ये ऐसी होती है जो आपको तनाव दे देती। कि जिनकी वजह से परेशानी बहुत हो जाती है हाँ, हो ही है। जाएगी ना सोचते सोचते अगर आप सो जाएंगे कोई चिंता की बात हो गई उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे तो वो चिंता बजाय कम होने के बढ़ती जाती है जैसे गुब्बारा फूलता है ना तो वो हाँ, वैसे ही हो जाता यहाँ है यहाँ पर एक बात और क्या होता है कभी कभी जैसे पता नहीं दिमाग के बारे में लोग कहते हैं कि वो सुपर कंप्यूटर का भी बाप है मगर मुझको तो लगता है कि अगर आप ज्यादा चीजें याद रखेंगे तो सच बात यह है कि दिमाग के अंदर भी कोई फिल्टरिंग मैकेनिज्म होता है <laughs> वो क्या करता है कि जब प्रेशर ज्यादा पड़ता है ना तो कुछ चीजों को निकाल देता देता है। ऑफ कर की उसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ना शुरू की भैया मैं यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम और चिंता की बात नहीं कर रहा हूँ मैं खाली को अभी अभी चिंता में डाल दिया आप इतनी चिंता भी करते हैं नहीं साहब हम तो सिर्फ ये बात सोच रहे थे कि आखिरकार एक वो है ना गाना है क्या क्या याद करूँ हाँ। ऐसा कुछ है ना क्या? कुछ एक गाना है तलत महमूद का शायद हाँ? आ, किसे भूल जाऊ किसे याद रखू किसे रखू किसे भूल हाँ जी का गाना नहीं पता नहीं साहब हो सकता है मुकेश किसे भूल जाऊ किसे याद रखू किसे भूल जा मुकेश अंकल का गाना है चलिए साहब मुकेश अंकल का ही सही वो तो मगर की बात कर रहे हैं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं हम हाँ। सब यहाँ पर ये कहना चाहते हैं हाँ। कि ये जो गायक साहब है ना या जो जिन्होंने भी गाना लिखा है यहाँ पर कहा तो किसे है मगर हम तो ये सोचते है की इसकी जगह पर पूछना चाहिए भैया क्या याद रखू और क्या भूल जाऊ है ना क्योंकि अब सवाल ये है की यार याद रखने लायक अच्छा देखिए ये तो दिमाग की बातें हो गई कि भैया जितना हमने जितना हमारे को मतलब हमारे काम का था जो हमारी भावनात्मक था या जो आश्चर्यजनक था जो नया था वो सब चीजें याद रह गए या जिसको बार बार रटा वही याद रह गया मगर अब सवाल ये है कि भूल क्या जाते हैं भाई जो याद नहीं रहा वो भूल गए मगर क्या ऐसा भी हो सकता है देखिए याद रखने के लिए तो कभी कभी ये होता है कि हम चाहते हैं ये चीज हमें याद रहे मगर और हम कोशिश करते हैं उसको याद रखना और साबु याद रह जाती है कभी तो याद नहीं भी होती है ये भी बताते हैं आपसे hmm. कि कभी तो याद नहीं भी होती है मगर कभी कभी तो याद रह जाती है कोशिश करके मगर ये बताइए की क्या कोशिश करके कोई बात भूली भी जा सकती है पॉसिबल नहीं है मुझको तो ये लगता है साहब कि जिस बात के लिए कहा जाता है कि भैया इसको भूल जाओ वो पक्का याद वो साला पक्का याद रहती है उसको मतलब उसको मतलब आप आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि वो आप भूल जाए और मुश्किल ये है कि क्या याद रखे और क्या भूल जाएं इसमें सच पूछिए मुझे नहीं लगता कि हमारा आपका पांच परसेंट से ज्यादा भी कोई दखल हो सकता है हमारी छोटी बेटी है ना कुकु उसको हमने बताया कि देखो तुमने इस तरह से हमसे झगड़ा किया बोले हमें बिल्कुल याद नहीं है हमें बिल्कुल याद नहीं, नहीं।, नहीं। पक्का उसे याद होगा कि उसने क्या कहा था कब कहा था और क्यों कहा था मगर वो ऐसे कहते ना न मम्मा हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते हाँ तो साहब देखिये अब क्या है कि यहाँ पर भूल जाना और ये कहना कि भूल गए ये दो अलग बातें <coughs> सॉरी हम तो साहब ये समझते हैं कि भूल जाना एक बहुत नेचुरल मैकेनिज्म है मतलब इसमें कोई दो बात नहीं दो राय नहीं हो सकती कि ये जो भूल जाने वाली बात है ये हो जाए हो सकती है कि भूल गए हो मगर अगर हम कोशिश करके भूलना चाहे तो साहब ये नहीं हो तो जहां पर यह कहा जाता है कि भैया भूल जाओ ऐसा भूल जाओ कि ऐसा हुआ था तो साहब अफसोस है कि ये नहीं हो पाता अच्छा कभी कभी हम चाहते हैं कि हम ना भूलें और भूल जाते हैं जैसे आपको बता दें साहब ये अक्सर बहुत लोगों के साथ में होता है कि साहब बर्थडेज और और मतलब हाँ ये सब चीजें जो है वो याद नहीं रहती अच्छा मना ये अफसोसनाक बात यह होती है कि अपनी तो नहीं याद रहती मगर हो हाँ। सकता है किसी और की याद रह जाए मगर उस उस याद रहने का कारण कुछ और होता है जैसे आपको हम सच बताएं हाँ। हमको एक की पक्की याद है किसकी नहीं अब ये तो नहीं कह सकते अरे बता दीजिए नहीं नहीं वो छोड़िए जाने दीजिए बहुत पचास साल पुरानी बात हो गई तो वो इसलिए याद है क्योंकि मतलब उन उनका उनकी तमन्ना ये थी कि उनकी शादी किसी बैंक के अफसर से हो बैंक के अफसर से तो नहीं हुई मगर एक पर्टिकुलर दिन उनकी शादी थी और वो शादी हुई किससे किसी इनकम टैक्स के क्लर्क से जिस दिन वो शादी थी ना साहब हमको उस दिन अपना अपॉइंटमेंट लेटर बाय पोस्ट मिला हाँ, मिला मिला स्टेट बैंक बैंक से मिला मिल, था। बैंक से, नहीं, मिला नहीं।, था से मिला नहीं था था यूनाइटेड कमर्शियल अब हमको बस इसलिए वो तारीख तो पक्की याद है <laughs> बाकी तारीखें हम थोड़ा सा भूल भी सकते हैं <laughs> थोड़ा भूल सकते हैं साहब ज्यादा नहीं भूलते हैं हम ये हम आपको पक्का बता दे तो साहब वो मतलब अब याद रह जाती है कोई उसका उसकी कोई वजह है मगर एक है फॉरगेटिंग से बाकी सब हम भूल गए हैं हैं अब सच बताएं उनके शक्ल भी भूल गए जिनकी ये बात हम कर रहे हैं मगर ये याद है अच्छी बात है तो अगली बार मिलेगा तो तुमको हर पिछले साल का एनिवर्सरी का बधाई का संदेश जरूर दे दीजिएगा ओके <laughs> और क्या बोले उनके पति के सामने पिटने की नौबत पूरी है है चलिए साहब ठीक तो तो ये तो बातें हो गई अभी अरे वो पिछले हफ्ते वाला गाना अरे क्या अरे था अरे, भाई अरे, ये अरे, तो बताइए नहीं गाना बताते हैं बताते हैं किसी ने बताया अरे, उसका अरे, जवाब अरे, अरे। पहले ये बताई किसी ने उसका जवाब बताया नहीं वो छोड़िए हाँ। हमारे दोस्त धर्मेंद्र हैं वो गानों की अच्छी समझ रखते हैं और उन्हें बहुत याद रहता है गाना वो था आरती फिल्म का था बार बार तुहे तो क्या समझाए पायल की झनका चलिए साहब तो ये तो गाना हो गया और इस हफ्ते का ये लीजिए का गाना आप आप बताइए और और इसी के साथ आज हम अपनी बात यहीं पे खत्म करते हैं आप भी सोचिएगा आपको क्या क्या याद है और मैं ये क्यों कि क्या भूल भूल गए गए अरे जो भूल वो तो भूल ही चुके हैं ना हाँ। तो क्या याद है और ऐसा क्या है ये सोचने की कोशिश करिएगा जिसे आप याद रखना चाहते थे ठीक है तो चलिए साहब इसी के साथ आपसे अनुमति लेते हैं आपने अपना समय दिया उसके लिए हम आभारी हैं और हाँ साहब इन बातों के बारे में बातें करते रहिएगा बातें करते रहिएगा तो बातें चलती रहेगी। हमें पूछना है कि वो होमवर्क किया कि नहीं दोहे वाले गाने सुने गए कि नहीं भाई ये साहब मतलब की बात है हाँ। आपने पूछ ली हाँ। तो जरा दो चार गाने बताइए ना साहब आप भी वो जिनमें दोहे पढ़े गए हो पहले शेर पढ़े गए हैं पहले अरे भाई चलिए उनको शेर हाँ। कह लीजिए शेर पढ़े गए हो पहले वो बताइएगा और चलते है सब नमस्कार नमस्कार धन्यवाद सी